यथा अयंगट इत्यादि प्रयोग नीतरा पूर्वक से कहना था अयट इत्यादि में, प्रयोगों में जिस निर्दिष्ट वस्तु जो घट है वो कैसा होता है अप्रोक्ष होता है क्या आप भी इस मंत्र में यही कहना चाहते हैं अयम के निर्देशों ने यहाँ पर आप यहाँ पर भी अयम अस्मी जो कह करके आप आत्मा जो अप्रोक्षता को स्वीकार कर रहे हो क्या पूर्व पक्ष कहता है कहता हा, हा, बिल्कुल हमारे मत में तो आत्मा तो यद साक्षात अप्रोक्ष अरे घटगा तो अप्रोक्ष करने के इंद्रियों की जरूरत पड़ती है इस आत्मा तो साक्षात अप्रोक्ष किसी भी माध्यम की जरूरत ही नहीं कुछ क्यों आप इष्ट है आपके लिए क्योंकि साधनापेक्ष निरपेक्षता है घटाज में क्या है चक्षुरादि आलोक आदि भी साधन की जरूरत है सम्यक आलोक आदि भी जरूरत पड़ता है ना इसे करते साधनांत निरपेक्षता अवभाषमान हो भाषित होता हुआ जो चैतन्य है वो व्यवधायक अभाव यहाँ कोई व्यवधायक नहीं है यहां कोई क्योंकि व्यवधायक अभाव कोई वहां मंत्र में क्या बोला प्रदर्ण में साक्षात साक्षात अप्रोक्षा ब्रह्म यह ऐसा अप्रोक्ष है जिसमें कोई व्यवधायक ही नहीं है व्यवधायक अभाव नित्यम अप्रोक्षिति असम नित्य अप्रोक्ष आत्मा है यह हमारा सिद्धांत ननु आत्मना मन सप्रकाशित्रूपत्व नित्य प्रोक्षितगमे अयमित पद प्रयोग से अभिप्रायवर्णन अंगीकार बदतम आत्मन प्रोक्ष अषत्म पूर्वक्त ज्ञान ज्ञाशत्म वापन्न सैतरिक नु आत्मन सशिद्रूप आत्मा को आपने अभी बोला वो कैसा है आत्मा स्वप्रकाश चिद्रुप्रकाश चुप चिद्रु नित्य परोक्ष आप स्वीकार करोगे तो अयम प्रयोग से अभिप्राय वर्णन अंगीकार बलाद आगतम आत्म परोक्ष अयम विपन होता है मेरे पहले परोक्ष था अव परोक्ष हो गया घटावत जिसे घट भी क्या है पहले परोक्ष था और अब परोक्ष हो गए तब आयम घटे बोलोगे ना नहीं तो कभी भी आयम घटे बोल दोगे क्या जो पहले परोक्ष हो बाद में अप्रोक्ष हो जावे ऐसे कोई आप अयम शब्द बोलते हो यदि वो नित्य परोक्ष है आपका आत्मा क्रायम शयोग नहीं कर सकते है ना क्योंकि जो नित्य परोक्ष होगा मैंने कदापि वो परोक्ष रहा ही नहीं क्राइम कैसे प्रयोग कर दिया अयम तो वहां प्रयोग होता है जो पहले परोक्ष बाद में अप्रोक्ष हो होता है और आप आत्मा के लिए प्रयोग कर रहे हो एक तरफ और मैंने कदापि परोक्ष नहीं है जो कदापि परोक्ष नहीं है वह अयम प्रयोग होगी क्योंकि अयम तब प्रयोग होता है जो पहले परोक्ष था और वो इंद्रियाली प्रयोग करके हमने उसको जब देख लिया तब मैं कहूंगा अयंग कहा इसे कहते हैं अयमित पद प्रवेश से अभिप्राय वर्णन अंगीकार बला आपने अयम इस पद प्रयोग का अभिप्राय वर्णन करने के लिए शुरू किए थे और का काम कामशन गड़बड़ कर लिए क्योंकि आत्म ने परोक्ष विषेम अप्रोक्ष विषेतम पूर्वोत्तम क्योंकि आत्मा जब अयम शब्द के अभिप्राय का वर्णन करने चले हो या आपने प्रतिज्ञा किया है इसका मतलब स्वीकार इस किया कि आत्मा पहले परोक्ष था और बाद में अप्रोक्ष हो रहा है ये अपने स्वीकार कर रही है नहीं तो अयम पद का आप लक्षणा कर तो कुछ और कह देते उसकी व्याख्या करने का प्रयास नहीं करते परोक्ष भी आपने स्वीकार कर लिया स्वीकार कर लिया आपने पूर्वोकता ज्ञान अज्ञान आश्र विषत्व व्ञान अज्ञान का आश्रय का विषयत्व अपने मान लिया ज्ञान आश्रित आवास और अज्ञान आश्रित आवास दोनों का विषय आत्मा हो गया जब चिदाबास में कुटस्तोम ज्ञान रहेगा तब अयम आत्म बोलेगा जब चिदाबास में कुटस्तोम ज्ञान नहीं है तब कहेगा तो, तो ना आत्मज्ञानो ज्ञान नास्ती आत्मज्ञान नास्ती व्यवहार हो जाएगा पहले और जब आपने विवेक कर दिया श्रव मणिध्यान के द्वारा कुटस्थ अलग कर लिया और चिताबास ने समझ लिया कि मैं ये कुटस्थ ही हूँ ऐसे समझ के स्वयं में अयम अहम उतस्तो अस्मी चिदात्मा अहम अस्मी ऐसा लक्षणापुर जो प्रयोग करेगा ये आपने कहा है ना इसका तो पहले परोक्ष बाद में अपोक्ष वो काल में विज्ञान का भी विषय हो गया आत्मा अज्ञान का भी विषय हो गया इति अनुपन्नम सिया बात पर होने से उपन्नी हो सकता एक नित्य परोक्ष भी कहो और कहो ये भी ऐसा भी हो जाता प्रकार हो जाएगा, नहीं है परोक्ष तो और सिद्धांति कहता है नहीं ही, ऐसा ही देखने को मिलता है नित्य परोक्ष का भी परोक्ष हो, हो जाता है यदि भी वो नित्य परोक्ष है लेकिन भ्रम वैसे क्या हो गया परोक्ष जैसा है परोक्ष वो नहीं परोक्ष जैसा हो परोक्ष हो जाता यदि उसको प्रतिष्ठ फिर साधन ढूंढ दूण ढूंढना पड़ता है परोक्ष जैसा हो गया है और सर्वोत्तर काल में होता है उसकी स्मृति हो जाती है स्मृति हो जाने से अपरोक्ष हो गया कहा व्यवहार किया जाता है और ये अपरोक्ष हो गया ऐसे कहा दृष्टान है संसार में दसमस्तमसी दृष्टान्त है कदे दशमे व सर्वम उपतिष्य दशमस्तमसी में दशम पुरुष जैसा है वैसे यहाँ पे सब कुछ चुप्पन्न होता है वहां अभी क्या है वो व्यक्ति जानते है मैं अपने, अपने जिंदा है ना दसवा जो गिन रहा है नौ को गिना उसने अपने सामने खड़ा कर दिया नदी पार कर रहे थे दस लोग वहां तो अकल थी दस करके था हम दस हैं हम दस आर पार हो रहे नदी के पार करने के बाद खड़ा किया सुख भाई साहब खासा में खड़े हो जाओ तो नौ गिना और खुद को गिना भूल गया अब भूल गया और कहता है दसवा सवा मर गया नदी में दसवा मर गया लग गए पहला अज्ञान हुआ स्मृति हुई स्वयं को गिनना भूलना यही स्वरूप का भी स्मृति है उसकी वजह से उसके अंदर का अज्ञान आ गया क्या आ गया कि दसवा नहीं है और उसने आवरण पैदा कर दिया क्यों नहीं है भाई क्यों नहीं दिख रहा है न भाती कु देख रहा हूं कहीं नहीं देख, रहा। देख, रहा। देख रहा। ये आवरण हो गया फिर और गया, हो गया हो आवरण, विक्षेपर फिर परोक्ष होगा। अब फिर आएगा आचार्य वही हिती आया पर दशम अवस्थी बोला उस दशम है चिंता मत कर ये परोक्ष दशा कहने कहा है वो कौन है वो कहा है वो अरे परोक्षित तो ये खुद दशम है लेकिन उसके कहने के बाद भी हिती पुरुष का आप आपने के बाद भी उसने क्या कहा दशमो नहीं कहा भी जिंदा है है वो कौन है कहा है इतना कहासा हो गया फिर गिनाते गिनाते तुम बता दो तो कौन है ये न हो गए ना तो गिन राधे गो हिन्नो हो गए और अब तुम ओ मई दसवा हूं इसी तरह से आत्मा के बारे में भी हो गया उसके बाद क्या होता है शोक निवृत्ति और तृप्ति ये साक्षी ही है अज्ञान आवरण विक्षेप परोक्ष ज्ञान अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति तृप्ति ये साक्षी वही सात बता रहे हैं कि अभी क्रम से अरे में बताएंगे और सारे चीज आप अपना स्वरूप व्यक्त में परोक्षम अप्रोक्ष रूपे यथा परोक्षम अप्रोक्षांच एक युगलम एक जोड़ी क्या है परोक्षता और अप्रोक्षता दूसरा जोड़ी क्या है ज्ञान और अज्ञान इतिए अखबार युगलम नित्य क्षरूप दोनों जोड़ा नित्य प्रोक्षरूप आत्मा में भी घटता है दशमी व्या जैसे दशम की कहानी में होता है वैसे यहां भी सब कुछ घट सकता है जब दसमे कैसे होता है कल दृष्टान्त समझा दृष्टान्त निपादय दृष्टान्त नित्पादन करते हैं नव संज्ञा हृदानो दशमो विभ्रमात् नवेटमोस्मी वीक्षण पिता नव नव संख्या हृत ज्ञानो नव संख्या से आहत ज्ञान वाला है नव संख्या के अपहृत विवेक ज्ञान अपहृत विवेक ज्ञान आहृत मैंने अपहृत यहां प्रताप उसकी विवेक नव गिनते गिनते विवेक खत्म हो गए नौ गिनने के बाद वो घबरा गया कहा गया दसवा घबराहट हो गई जैसे हम हमारे भक्तों से पूछते हैं ढूंढ तो मिलता है सामने घबराते क्यों? जाते लघु का बारे में पूछता हूँ विद्यार्थी से एकदम घबरा लो क्या जवाब दे पता नहीं। भाई जी मा है ऐसे नहीं, नहीं जामते। आज थोड़ा सा तो थो फट बोलने लग जाते हो हो कैसे आ गया स्टार्टिंग तो, तो वो जब घबराहट जाए ना सारा खेल खराब हो जाता अभी क्या नौ घिनते घिनते उसको घबराहट सा हुआ उस विवेक ज्ञान नष्ट हुआ उस विवेक ज्ञान नष्ट हुआ दशमो विभ्रमात्ता क्यों विभ्रम से अपनृद्ध ज्ञान वाला हो गया तब क्या बोलने लगता है न वे दसमोस्मित अरे मैं दशमा हूं या दशवा है यह बात मैं नहीं जानता अज्ञान हो जाइए दसव अस्मित न व्यक्ति मई दसवा ऐसा वो नहीं जान रहा है भूल गया मैं दशमा हूं दीक्ष मानव पे तानव क्या कर रहा है वो अपने इसमें नौ को देख ही रहा है ना अपने इसमें नौ को देख रहा है वो देखने वाला तुम कौन हो वो भूल गया जो नौ को देखने वाला वही मैं दसवा हूं ये बात भूल गया ये आप भूल गए हो सारा संसार को देखने वाला जो मैं ब्रह्म हूं ये भूलते आप क्या मान रहे आप ब्राह्मण हूं देवल अमुक संप्रदाय वाला हूँ वो ये लफड़ा साफड़ा दुनिया भर विशेषण लाद दिए खोपड़ी से कूड़े का है दुनिया भर के लंबा जोड़ा तो नहीं कुड़ा तो है ये बेफालतू खोपड़ी पर सवार कर तो लिया और उसमें इतना दुराग्रह भी है पूर्वाग्रह भी है कट्टरता भी है और वो छोड़ने को तैयार अरे कचरा है मालूम हो गया तो छोड़ो नहीं छोड़ता नहीं। वह अहंकार को छोड़ेगा नहीं मैं ये हो छोड़ेगा नहीं नहीं नहीं नहीं क्यों नहीं छोड़ना चाहेंगे छोड़ने में कोई देर लगता है जिस छोड़ना चाह उस घर तो छूट गया आपकी कितनी तो देर लगी छोड़ने में घर को महात्मा तो को देर लगता है कई चीजें छोड़ा है फिर तो है छोड़े नहीं घर में पदली क्या क्या खाते थे पीते थे सब छोड़ कई चीज छोड़ चुके हैं कि नहीं छोड़े कई आदतें छूट चुकी है इसका तो मतलब ये भी है ये भी तो है वो भी हो रहा था ना उनको त्याग सकते हो देवीत हो रहा देवी त्याग सकते हैं है वो दृढ़ संकल्प नहीं हो पा रहा दृढ़ संकल्प नहीं हो पा कारण अंत कर बात तो यह अंत में साधन समय संपन्न नहीं है इसलिए वो पकड़ चल रहा है थोड़ा इधर उधर इधर हो रहे है। है। आ, हैं उधर टका होते हैं देखा हमने नहीं देखा एक टग अफवारते हैं उसमें कुछ इधर वाला इधर खींचे उधर वाला आदमी दस आदमी रहते हैं खींचने वाले कभी इधर जा रहे तो उधर जा रहे कभी जा रहे तो उधर जा, जा रहा है देखा है ना लड़ाई लड़ाई से हो रहे हैं हम लोग नहीं इधर के न उधर के ना घर के ना घाट कभी घर में तो घाट में कभी घर में तो घाट में जा रहे हैं अरे घर के हो जाए घाट के हो जाए वो होते नहीं समस्या ऐसा पूर्ण ज्ञान के बिना हो पूर्ण ज्ञान होने के बाद क्या होना है है पूर्ण ज्ञान होने से पहले ये सब होना है पूर्ण ज्ञान होने के लिए यह सब होना है ये सब होए भी ना पूर्ण ज्ञान होना नहीं है ज्ञान के बाद नहीं होगा इसीलिए ज्ञान से पहले होना है बाद पूर्ण ज्ञान ज्ञान होने की सारी कहानी खत्म हो गई न वही जगत वाली बात हो जाती है पूर्ण ज्ञान होने के लिए छोड़ने की बात कही जा रही है छोड़ना क्या वो अपने आप छूटते जाता है जैसे जैसे आप केवल केवलकरण की शुद्धि के लिए काम करते जाइए इस दर्पण में चेहरा देखने के लगे करना क्या है दर्पण में लगाओ मैल को मिटाते जाओ मिटाते जाओ मिटाते जाओ, मिटाते जाओ। जितनी मिटाओगे उतनी शांति शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर दृष्टांडे शुरू और एक दृष्टान क्या दिया का निगाड़ते है। हैं हुआ किसी जमाने में किसी के घर में चंदन की दरवाजे होंगे वो टूट-फूट गया था और मकान भी जर्जर हो गया था तो पूर्वजों ने कभी नया मकान बनाने के चक्कर में क्या किया उसे तोड़ फाड़ करके फेंक दिए उनमें से जो उपयोग कुछ लकड़ी था उसको उन्होंने उपयोग करके अपने इस्तेमाल कर दिया टुकड़े फुकड़े ही किनारे पड़ गया और दो तीन पीढ़ी हो गया पानी पड़ा कीचड़ पीछे हो गया धंधा फंदा रहा जिस मकान बन गया वो पुराने मकान अच्छे अब तो हुआ गया भी खेती के लिए आज गोबरे से कूड़े कूड़े से करके सफाई करती है काफी सफारी हो गई थी थोड़ा सा पड़ा था घर का थोड़ा तो गोबर वोबर हडाते रहे एक दिन एक गाय कोटी वो टूट गई औरत ने देखा कि क्या करे कहाँ जाए लकड़ी के इधर देखते रहे, तो वो वहां पर रोई तो उसको डंडा दिखा लकड़ी का टूटा तो लाई लाई सोच कोटी बनाया तो झाड़ू झारू को बनाना पड़े फूटने ठोकने के लिए उसने थोड़ा घसा सामने थोड़ा घरा थोड़ा घरा फिर करा फिर कर इधर उधर करते हुए नहीं तो में क्या हो गया जैसे चंदन लग रहा देखा तो सुगत चंदन घर में दिया उनने रंधे मारे उसको पूरा चंदन की लकड़ी दी अब पर कूड़े में 100 200 सौ पांच सौ कितने साल से कितने पीढ़ियों से पड़ा था वो कूड़ा हटा दिया गया उसके बाद वो लकड़ी वही में पड़ी रही गोबरों के बीच में तो वो परत बन गया उसके ऊपर गंदगी का अब लकड़ी उठाई जब सुगंध नहीं था छीन दिया बुद्धि दर्पण पर अनेक जन्मों के वासना रूपी मल मल मल जम गया। साबुन साबुन लगा, को को निकाल। दर्पण दर्पण साफ करते हैं, वैसे ही पर जो वासना रूपी मल छिपक गया है उस मल को निकालना पड़ेगा मल हटाओ फिर क्या आपको अनुभूति हो और मन की वजह से वो तो प्रतिबिंब का सही से भान नहीं हो पा रहा है और प्रतिबिंब समझ में नहीं पा रहे मैं बिंब बिंब कहा किसी बिंब के मैं चैतन्य हूं ग्रहण नहीं कर रहा क्योंकि मन के माध्यम से आ रहा है ना अभी प्रकाश मन विशिष्ट प्रकाश आ रहा है तो मन विशिष्ट प्रकाश के कारण हम जगत को देख पा रहे हैं हम अपने बिंब को देख ही नहीं पा रहे भूलि कोई बिंब भी है हमारी हम ही बिंब अपने आप को समझ ले उल्टा हो गया ना फोपड़ी असलियत में क्या है ये प्रतिबिंब है तो वहां का चेतन बुद्धि पर पड़ा वहां से निकल कर के जगत में आया और बुद्धि पर आपने लाल रंग लगा दिया और सफेद लाइट आया और लाल लाइट निकल रहा क्या करेंगे दोष किसका है लाइट का दोष थोड़ी है लाइट तो सफेद ही है अब आपने ऊपर पर रंग चढ़ा दी दर्पण के ऊपर तो दे दिया उसने अलग जगत का रंग चढ़ गया वासन विमल को साफ कर जितना करते जाओ यही अंतर्गण शुद्धि और क्या इसी का नाम अंतरि उसके लिए हम लोग कहते निष्ट करो उपासना करो निष्ठान कर्मयोग और उपासना केवल अंत शुद्धि कहीं भी काम करते इसने यहां करना है वह जाओ उसको कि नव संख्या का गिनती करते करते विभ्रम हो गया अपहृत विवेक ज्ञान वाला हो गया दशम पुरुष और दसवीं की न्यक्ति इसलिए मैं दशमा हूं ये बात और नहीं जानता वो सबको देखने वाला है विक्षमा प्रीतन ध्यान नव नौ को देख रहा है वो इसलिए योग निद्रा का संकल्प सुना था ना क्या बोला भगवान गुरु ने समस्त ब्रह्मांड को देखने वाला वही मैं हूं ऐसे संकल्प उसको मैं अनुभव करना चाहता हूं स्वस्थ प्रमाण का हारा को मैं अनुभव करना चाहता बस इन नौ को देखने वाला दसवा अपने आप में दस महत्व का अनुभव कर ले तो नहीं हम जगत को देख रहे हैं जगत को अनुभव कर रहे हैं लेकिन जगत को अनुभव करने वाले अपने आप को हम देखना नहीं चाहते देख नहीं रहे वही अज्ञान परिगणनीय पुरुष निष्ठया नव संख्या परिगणनीय जो गणना करने योग्य थे उन नौ पुरुषों में विद्यमान नौ संख्या के द्वारा क्या हुआ अपहृत विवेक ज्ञानो अपहृत हो गया विवेक ज्ञान किसका उस दशम पुरुष का जो गिन रहा था यदा जब ऐसा हुआ तदा तब क्या हुआ तान परिगणनीयान नव संख्या कान वीक्ष मणोपी परिगणनीय नव संख्या वाले पुरुषों को देखता हुआ उनको गिनता हुआ सम्यक प्रकार से जानता हुआ भी गणन करता रम सर्वधारम जब गणन गणना करता हुआ करने वाला खुद को उन नवों को देखने वाला ऐसे खुद को क्या किया स्वात्मान अपने आप को दसम स्मृति न ही वो दसवा हो ऐसा वो मत नहीं जाना भूल गया यही अज्ञान एवं दसवीं अज्ञान प्रदर्शिया इस तरह से दसवास्मी ऐसे उसके अंदर भी दसमोस्वी ब्रह्म हो गया भ्रम क्यों आई नौ को गिनते गिनते अपहृत विवेक ज्ञान वाला हो गया ऐसे आप भी क्या है जगत को देखते गिनता अपहृत विवेक ज्ञान वाले हो गए जगत के कारण से अब ऋतु विवेक ज्ञान वाला हो गए तो इसके ही कि इससे क्या हुआ ऐसा क्यों हुआ क्योंकि आपके अंदर था अनुमान करना पड़े ऐसा हुआ है तब मतलब कार्य में आवरण भी दर्शे थी आप उस कार्य आवरण को दिखा रहे आवरण क्या है न ना भाति ना दशम इति संदान मत्ता वक्ति तद ज्ञान कृतम आवरण विदु जा वो निर्णय ले लिया दसवा की न्यक्ति भैया होता है न भाति अतएव दसवास्ती हो गया आवरण न भाति ना अरे ब्रह्म गाय ईश्वर गाय लोग तो तर्क देते कह ईश्वर हिरण्याक्ष हिण्य हिरण्य अक्षण कश्यु प्रहलाद से कहा है तुम्हारा हरी हरी हरी चल करोगे तो, हाँ तो कहा तो तो राक्षस का मारना तो इसलिए आ गया आपकी कहानी से तो कोई आएगा नहीं क्योंकि जो आपसे जो तर्क कर रहा हुआ वो कुरा महान राक्षस तो है नहीं जिसके भगवान प्रकट होके मारेंगे जो कु तर्क कर रहा है आपसे वो इस महान राक्षस है क्या हमसे पूछते हैं मैंने ये जवाब देता हूं मैं देखो तुम इतने महान राक्षस बन जाओ पहले तब तो हमारी भक्ति की परेशान हो पाए तो तो महान राहवान प्रकट नहीं होगा जब तक तो सामने महान राक्षस जब भी भगवान प्रकट हुए हैं केवल भक्त लग भक्ति मात्र से प्रकट नहीं हुए हैं पुष्प पीछे को कार्य छुटा हुआ भक्त का भक्ति मात्र से कभी प्रकट नहीं अवतार नहीं लिए हैं अवतार जब भी लिए हैं भक्त का भक्ति निमित्त कारण बनता है मूल कारण दूसरा बनता है दूसरी भी अवतार हुआ है कारण अलग है। वो से, जे जे है हिरन्यास है जो रावण है जैसे कंस है जय कोई भी है उन दुष्टों को मारने के लिए है ना भगवान खुद ही कह दिया गीता में भगवान का अवतार क्यों होता है साधु नाम विनाश है दुष्कृत भी होना चाहिए ना केवल साधु होने से नहीं चलेगा साधु तो जब दुष्कृत नहीं है साधु सुरक्षित है फिर भगवान क्यों आएंगे भगवान को आने की जरूरत क्या आप है आप साधु हैं ठीक है आपको तंग हो रहा है क्या आपको कोई रास्ता तंग कर रहा है क्या आपको भजन पूजा करने नहीं दे रहा है क्या आप थोड़ी कह रहा है क्या? कोई आकर के मेरी पूजा कर रावण ने ही सब लोग विष्णु हवन करना बंद कर दो इंद्र का हवन करना बंद कर दो मेरे नाम से हम करो तो रावण आय करो इंद्रायानी कर दो इंदिरा स्वा कर जो प्रजा प्रदेश कुमार आएगांकर से निकल फैंग दो समुद्र में बलो रावण आय स्वा विषण आय स्वाह अपने परिवार के नाम तो बोल सब के नाम पर दो हम ही भगवान तीनों लोगों का हम ईश्वर है तीनों लोगों का सम्राट है हमसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं ऐसे कोई आपकी पूजा पाठ में रोक रहा है क्या तो फिर क्यों आएगा भगवान आप भले कहो इस दीवार है भगवान तो ये द्वार से नहीं आएगा क्योंकि ऐसे कोई आसुर नहीं सामने तंकर दोनों होना चाहिए ना तभी तो आएंगे प्रकृति का एक हर, बने और बने तरह बराबर तो भगवान का अवतार भारत में क्यों बताया था ना क्योंकि तो वहीं भगवान प्रकट हो सकता पूर्ण प्रकृति में ही भगवान का प्राकट्य होता है और पूर्ण प्रकृति का विकास यही है और कहीं क्षय ऋतु यहाँ मिलेगा कितने प्रकार के पकवान मिलेगा हर प्रांत के अपने अलग अलग है हर चार गांव के अलग अलग है खाना पीना पहन सहन रहन सहन बोल चाल हर चीज पूर्ण कया से सिद्धित्व मिलेगा इसी देश में और कहीं नहीं मिलता दुनिया विशेषता है था था। और कितना दुष्ट है दुष्टा महाभ्रष्टाचार भारत में मिलेगा अत्यंत ईमानदार भारत में मिलेगा लाल बहादुर भी यही पैदा हुआ इंदिरा जी भी यही पैदा हुई भी अब भी देखिए अब्दुल कलाम जैसा अच्छा राष्ट्रपति भी रहा और पार्टी जैसे भी रिकवर हो गई जिसके पीछे बहुत भ्रष्टाचार सारी चीजें हर, हर आप देखेंगे ना सबका यहाँ पर मिश्रण सम्य प्रकार से इसे भगवान यहाँ का देना पड़ेगा जब दोनों क्लेमैक्स में पहुंच जाए भक्ति भी भक्त अपना भक्ति पूर्ण कर रहा है उसे रुकावट डालने वाला पूरा वृद्धाओं में लगा रखा है दोनों भयंकर टकराव तब जाके जब तक होने लग जाए काम धन ही तो झाड़ू पारे कल तो हमको था तू झाड़ू मार भगवान को बुलाएगा मुसीबत हो जाए भगवान का अब यही काम है इसलिए तो तो क्या हुआ कि पहले उसे न भाती ना थी दशम दशम सन्नपी इस स्वयं दसवा होते हुए भी वो क्या कह रहा है दसवा है नहीं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे मतवा वक्ति ऐसा तो मानकर भी जो कह रहा है यही अज्ञान जो है कथन तत् क्या है वो अज्ञान आवरण ठीका तदा दशम संतम यहां दशम में दसवा अर्थ नहीं लेना जानकर के दश निमित असौ इति मत दशा मि मीते सौ मी, मी नाप दशा दस को नापने वाला दस को नापने वाला डटमट प्रति नहीं करके जान के मैं सिग्रवा के करेंगे दस को नापने में गणना करने वाला अर्थ तो वही आएगा दसवां। दस को गणना करने वाला दसवां ही है दस संख्या गिनना शुरू किया था किसने वो तो दसवां ही गिनने शुरू किया था इसे दस को गणना करने वाले ने ये बात कहा कि दसवा नहीं है दस संख्या को गिनने के लिए जिसने आरंभ किया था वह व्यक्ति कहने लगा कि दसवां दिखाई नहीं दे रहा है और अतव है नहीं दशम का थोड़ा विग्रह वाक्य बदल रहे हैं दटमट पूर्ण प्रतिनिधि किया हमने कि दश दश इति दशम संतम देखो क्या करें सम दशम संतम अपने स्वयं वह दसवा दस को गिनने वाला वह वा दसवा खुद होते हुए भी दशमों में भात ना मावक् ऐसे मनन करके कथन कर रहा है अस्थि व्यवहार से तो कारण तथा तो व्यवहार का जो कारण है वह अज्ञान कृत अज्ञान कार्य आवरण अज्ञान का कार्यवरण हो कौन जानता है ऐसे बुदाश है विद्वान लोग ऐसे जान पाते हैं में सिर्फ कार्य विशेष विक्षेप अब अज्ञान का अगला कार्य क्या है विक्षेप पहला काम अज्ञान का क्या है विवेक का अभाव बना विवेक का अपहरण करना यह अज्ञान का पहला काम फिर इसके बाद अज्ञान का काम आवरण करना ज्ञान काम है विक्षेपेक का अज्ञान जो अपहरण करता है यही स्वरूप का अपहरण करना ही अज्ञान का स्वरूप है समझ और वो अज्ञान का स्वरूप होने से कारण कोटि में आ गया और कार्य कोटि क्या हो जाएगा और आवरण विक्षेप विक्षेप क्या हुआ इति नद्यान विक्षेपम रोदनादिम विदुर्भुदाहा नद्यम अमार दस महा हो नदी में दसवा मर गया शोधन ऐसा शोक करता हुआ रोने लगा विक्षेप क्या है वो मर गए सोचना उसका फल क्या निकला शोक विक्षेप का फल है शोक अज्ञानकृत विक्षेपम यह अज्ञानकृत विक्षेप का दोष स्वरूप है रोदनादिदुर् रोदनादियों को विशेष रोनाधोना फल हो गया ना इस विक्षेप का फल इसे विक्षेप सामान्य रूप से विशेष ऐसा फिर सीढ़ी बन जाएंगे आपका फिर शोक निवृत्ति हमारे सीढ़ी बन गया विक्षेप निवृत्त हुआ तो शोक निवृत्त हो जाएगा सामान्य निवृत्त होने से विशेष विक्षेप रूप का निवृत्ति दशम से परोक्ष ज्ञान आप क्या हुआ उसके बाद दशम अस्तित्व को खत्म करने वाला असत निवर्तक जो पहले उसे नास्ति बोला था उस असत का निवर्तक अस्तित्वांश का बोधक परोक्ष ज्ञान का प्रयोग हो है नृत्यो दशमो अस्ती श्रुआ आप तदा परोक्ष दशम वेत्ती लोकवत् न वो क्या घोषणा करेगा आप आप्त आप्तवचनम यदा तदा श्रुतवा आप्तवचन को सुना क्या सुना आप्तवचन ये था कि दशमा मरा नहीं न मृता दशम अस्ति दशम दशमा है इतना घोषणा कर दिया सुन करके सब खुश हो गए परोक्ष ज्ञान से ही शोक निवृत्ति हो जाती काफी हद का। तक तृप्ति नहीं होती है बात तो शोक निवृत्ति तो काफी हो गई अभी तो वेदांत तो पहले सत्संग सुनने के बाद घर द्वार छोड़ क्यों आया घर द्वार घर द्वार तो शोक मानते हो और वेदांत सुनने के बाद शोक निवृत्त हो गया तो छोड़ दिया तो तो बेकार है लफड़ा बबाल मान तो पहाड़ों में तो औरत को बबाल क्या औरत ही बबाल है और वास्तव में प्रश्नोत्तरी में आप देखेंगे और माला में इन मणिरत्न तो पता नहीं और वास्तव में है भी सच्चाई भी इसलिए कहते शंकराचार्य तो दसों बारे बात कह दिया है नारी से दूर प्रमादा नारी स्त्री इसे शब्द उपयोग करते बार बार, बार। कारण क्या शुरू वहीं से होता है ना भाई आप हैं तो ब्रह्मा जी ने भी क्या किया पहले केवल पुरुष को पैदा करा सृष्टि चली नहीं चली दस हजार पुरुष पैदा कर दिया सृष्टि नहीं चल पाया पंडारे दिन सब उसने दे दिया क्या करेगा दोबारा दस हजार पैदा किया फिर वही हाल संसार कैसे चलाएंगे संतान के लिए स्त्री तो चाहिए चलो पुरुषिया क्या करे कहां से पैदा करने का बच्चा कैसे मोह ममता में फंसेगा जाल में चाहिए ना दूसरा चाहिए मालूम पैदा कर तो भी बेकार थे पुरुष एक होता तो भी बेकार है और फिर जो है सोचे नारगिन को भी सुनिया देगी वो भी सब सुनिया उसमें खत्म ब्रह्मा जी से जी क्या कर रहे नार बिगाड़ रहा नारद जी ने कहा महाराज हम कहा बिगाड़ रहे हैं आप जो पैदा कर रहे हो इससे सृष्टि थोड़ी चलेंगे बीज तो हो गया खेती तो है नहीं तब ब्रह्मा जी करा फिर ध्यान करके उन्होंने जो है अपने दाया से पुरुष स्त्री को बोला तब जाके संसार वो हुआ अट्रैक्शन हुई ना अपोजिट सेक्स होने से तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो गया काम वासनाएं चिख गई में चले गए और उसके सारे ताम झाम जोड़ने लग गए एक फिक्र खुश करना है ना अभी खुश ताम जोड़ा, अल्लाह सारा स्त्री जहर और स्त्री के लिए पुरुष जहर वेदांत है अनुभव करना है तो स्त्री को पुरुष को त्याग देना चाहिए पुरुष को स्त्री त्याग देना दोनों महामाया माया क्यों कहते हैं कहा जाता है बात है यह संस्कार, संस्कार आदि का विधि विधान सब पुरुषों के लिए था और वेद का अध्ययन स्त्री और शुक्र ने कर दिया था इस दृष्टिकोण से क्या हुआ संन्यास के अधिकारी कौन है पुरुष और देखे मैत्री को थी से सारा उद्देश्य देते हैं इन मैत्री आया उसमें प्रसंग्री परिप्रजन कर गई ज्ञान प्राप्त करके ऐसा नहीं है। केवल चले गए और मैत्री वही अपना निध्यासन करने को ध्यान स्त्री को संन्यास अधिकार अभावत शास्त्रों में नहीं बोला जाता स्त्री के लिए पुरुष अधिकार तो लेकिन एक तरफ से कहने के बाद अपने आप दूसरे को मोक्ष का अधिकार है उसे भी यदि त्यागना तो किसको त्यागना पड़ेगा उसको देखना पड़ेगा स्वभाव एक तरफ कहने में दूसरे तरफ का अपने आप समझ लेना है कई मुख्यमत वाली बात जब ये उसे त्याग है तब से मुक्त हो सकता है वो भी मुक्त होना चाहेगी तो उसका भी कर्तव्य होगा कि इसे त्याग देख निकलेगा इस तरह से वो अनवय व्यतिभाव है सब को तो तो नहीं। इस कारण है स्त्री शूत्रों को वेद वेदेध हो गया संस्कार हो गया सोट संस्कारों कि का इंद्रिय के कृतपाप का ब्रह्मत्या दोष उनमें रजस्वला रूप में स्थापित कर दिया गया और रजस्वला हो जाती है स्त्री इसलिए हर महीने में तीन दिन नित्य हो नित्य संध्या कहा हो भंग हो गया संध्या तीन दिन नहीं कर पाएगी ना तो जनक पहना क्या करोगे सोर ये चक्कर और पुरुष में ऐसा नहीं है ये कभी भी इसका सप्रदोष भी हो जाए अशुद्ध भी हो जाए पुरुष में अशुद्ध होता है सप्रदोष होना ही पुरुष की अशुद्ध स्त्री को तो रज गिरता है, तीन दिन जाता है का चार दिन पांच दिन जो भी जाता है पूरी अशुद्ध मानी जाती है लेकिन इसलिए लगातार जाता नहीं न दिन भर रात भर ऐसे चौबीस घंटा या चार दिन पांच दिन थोड़ा होता है कभी कभार एक आध रात हो गया तो उसको क्या करते हैं फिर आपको जिनों को बदलना है जिनों का शुद्धिकरण उसी के द्वारा आपका अपना शुद्धिकरण गया। उनको तो तीन चार लगातार चलता है, बीच में कितने बार शुद्धिकरण होगा कैसे कैसे होगा वो काम नहीं हो पाएगा इसे चार दिन बाद उनको बोला तुम नहा दो आप को उसकी शुद्धि मैंने एक प्रक्रिया है गोबर आदि को लेकर के अपने छिड़कना पड़ता है उसके हैं तरीका उनके लिए विधान किया और हम लोग अलग विधान किया शुद्धित दोनों को करना पड़ता है दोनों अपवित्र होते हैं यह मत सोचे कि स्त्री अपित्र होती है पुरुष भी अपवित्र पुरुष जब भी पवित्र होता है उसको जनप बदलनी पड़ेगी और उसका प्रायश्चित रूप में गायत्री का अधिक जाप करना पड़ता है नित्य होम में भी उसका विधान कर दिया है अधिक आहुतियां देनी पड़ती है जो होम कर रहा है गायत्री जब करता है इसके लिए बोलते तुम तो कम से कम जो है वहाँ 11000 गायत्री जब करो क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया अशुद्ध हो गए हो निक जो कर रहे एक तो 100 एक तो है अब नहीं बात अधिकार खत्म हो गया ना पहले जब पहले जड़म में अधिकार नहीं रह गया अब वो वहां पेड़ में हवान लटक के क्या काम यहां तो जड़ से चलता है संस्कार जो है कहां से हुआ है गर्भ में रहते वक्त से संस्कार शुरू हुआ है गर्भाधान से शुरुआत बल्कि हमारे यहां तो गर्भाधान भी एक संस्कार है उसके लिए मूर्त निकाल करके गर्भाव पति पत्र सम्मान करना चाहिए यानी जब तक तो इच्छा हो, तो हो गया जब तक सम्मन कर दिया कुत्ता हो गया कर पशुत हो गया मनुष्य है बुद्धिमान है तो उसको मूर्त निकाल रजस्वला जो होगी नहाती है वो पहला रात माना जाता है उसको पहला रात दूसरी तीसरी चौथी गिनते जाओ फिर चार छ आठवें संबंध कर तो लड़का होगा हाँ। पांच सात नौ में करेंगे तो लड़की होगी इसलिए शास्त्र गृदारण्य का अंतिम भाग में तोड़ लो और मुहूर्त के बारे में ज्योतिष में देखो पुरुष का चंद्र कहाँ होगा स्त्री का चंद्र कहाँ होगी दोनों कुंड के तालमेल करके उसको निकालना पड़ता है गृहान मुहूर्त तो पैदा करने से लेकर के मरने तक संस्कार है क्रम निश्चय करके हायरक्ष होता है ना इसे बल्ले उस उम्र के बाद भी उस कुछ उम्र के बाद में विक्रमचरण नष्ट नहीं होता सप्रदोष नहीं होगा कुछ उम्र तक चलता है पचास उम्र तक जो भी है स्त्री का भी पचास उम्र तक चलता है लेकिन यहाँ नियत प्रदर्ण उपनिषद को के अंतिम तीन ब्राह्मणों में ये, ये बात दिया है कैसा बेटा चाहिए तो क्या क्या क्या करना चाहिए वो भी लिखा क्या खाना चाहिए पीना उसे क्या क्या डालना खीर, क्या, क्या बनाना है महान शोधन तक भी बकरी का मांस डाल चावल के साथ पका खाने का भी विधान है। के लिए मार के लाते उनके लिए। नहीं। नहीं हर तरह का विधि है विधियों को पढ़ोगे तो पता चलेगा। ज्योतिष भी पढ़ना पड़ता है और ब्रांत के अंतिम भाग को पढ़ेंगे तो पता चलता है क्या कैसे पैदा किया जाता है तभी उस जमाने में उतने श्रेष्ठ बच्चे पैदा होते थे बुद्धिमान भूल चूप से आजकल उचित में हो सकता है कोई कोई पैदा हो जाए ना आप पति पत्नी संबंध कर रहे हैं दोनों का का नक्षत्र के अनुसार वो दिन उचित हो तो भागी की बात है पैदा होने वाले का भी इसके लिए में ये सारी चीजें ध्यान रखना है तो इसलिए कहते देखो कि यथा स्वर्ग लोक वर्ग आदि के समान कोई परोक्ष ज्ञान हो गया क्या दसवां मरा नहीं है दसवां है ये या तो याचन सुन करके उसे मालूम हो गया परोक्षत्व दसवती परोक्षर दशम को उसने जान लिया अरे मैं जाना नहीं इतना जान लिया है दसवां मरा नहीं है दसवां है अब वो जिज्ञासा बढ़ेगी अरे कहा है वो दसवा यदि है तो मरा नहीं है और है तो कहा है दिखाओ हमको तस् तभा निवर्तक अब ना असत्वां निवर्तन हो गए परोक्ष ज्ञान से और अभा न भाति भी बोला था उसने न ना भाति नास्ति नास्ती को दूर कर दिया अस्ति बोल दिया अब न भाति को दूर करने के लिए अपने दर्शयती तमेवसी गणयि प्रदर्शित अपतया जाता न रोदी तो दसमो आ तुम ही वो दसवा हो नौ को गिना दिया उसी के हाथ से नौ गिना करके और खुद को दिखा तुम ही दसवा हो गिनाते हैं नौ को और फिर उसको खड़ा के जो गिन रहा था अब बता ये नौ हो गए ना अब उसके हाथ घुमाया तुम अपने पर देख एक दो तीन नौ और अपने पर ही घुमा दिया आचार्य ने, ने तु, तु, तु, क्या है दसवा हो गया ना सी इसी तरह से तुमेव दस मोसी थी गणयुद्ध प्रदर्शित गणना करके प्रदर्शन करना पड़ता तो गणना तो तो तो। तो करके दिखाने पड़ती क्रम से दिखानी पड़ती एक दो तीन नौ और तुम तो उसी से गणना कराना उसी से गणना करा करके उसी में दस तो दिखाना अब अप्रोक्षत ज्ञातवा अप्रोक्ष रूप में करके वो ही हो जाता है, हो जाता जाता है, हाँ है, है या परिगणित नव भी स देखो आ गया ना इसलिए स्वेन परिगणित नव भी गणित्वा अपने द्वारा गिनाए गए नौ के साथ में अपने आप को दसमी के रूप में गणना करा करके तुमेव तो दशम स्थित प्रदर्शित तुम्हें वह दसम हो ऐसे के द्वारा तब वह अनुभव करता है अहम अप्रोक्ष अपरोक्ष रूपेण जान करके हर्षम प्राप्त रोदनम त्यजती एवं दृष्टांत बोधे दशमे प्रदर्शित अवस्था सप्तक मनुध्य इस प्रकार से दृष्टान्त में गुरु दशम में क्या किया सात अवस्थाओं को अवस्था सप्तक प्रदर्शित अनु उसी को अनुवाद करके अब दास्टांति आत्म दास्टांतिक जो आत्मा है उसमें भी योजना करनी चाहिए अनुय करना चाहिए इसलिए पहले सात अवस्था कौन है उगनारायण के नाम अज्ञान आवृत्ति विक्षेप विविध ज्ञान तृप्त शोका पगम शोकात्म चिदात्मा भी योजना कर लेनी चाहिए कौन सी कौन सी अज्ञान पुष्प कार्युद आवरण तीसरा विच्छेद दो प्रकार विज्ञान मैंने परोष ज्ञान अप्रोष ज्ञान तृप्ति शोक का निवृत्ति योजनीया हा यदि यहां तृप्त पहले लिख दिया श्लोक के कारण छंद कट जाएगा ना वहां शोक निवृत्ति लिख देंगे तो छत कट जाएगी इसे पहले तृप्त लिख दिया है बाद में शोक आप गम कहा ज्ञानम के तृप्तिषय की द्वंद समाश देखो द्वंध समाष कर दिया और श्लोक का छंद को बिठाने के लिए मजबूरी है श्लोक को ना छंद है वो कैसे छंद को बिगाड़ेंगे यहाँ इस चक्कर में क्या किया क्रम में में में शोक शोक निवृत्ति को को पहले पहले रखना चाहिए था, बाद बाद दिखाते। आगे 33 पूरा क्रम ठीक रख रहे देखो अज्ञान तद्परो अपरोक्ष मोक मोक्षर अब क्या है वह आत्मा क्रम से दिखा तत्में अज्ञा क्रमें दर्शय संसारा सी चिदा कला चय प्रकाशत स्वत्व आ गया ना? पहला क्या है अपने आपको जानता अय चिदा स्वयं स्व स्वतत्म अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको नैव वे नहीं जानता क्या वास्तविक स्वयं प्रकाश पू और उधारूपी स्वतत्व अपने असली स्वरूप को न वे अयम नैव वे अयम बने चिदाबास् क्यों में जाओ संसार आसक्त चित्त क्यों संसार में आसक्त चित्त ऐसा चिदाबास है कदाचन नहीं कदाचन नहीं बेती कभी ऐसा हो गया कि वह अपने चिदाबास स्वरूप को नहीं जानता यही अज्ञान इसे जान बढ़ती चिदावास ले ले यहां पर यद्यपि कह दिया आत्मा में अवस्थाओं को घटाऊंगा और का कर क्या करके बोल रहे हो चिदाबाश ऐसे जान रहा है आत्मा जान रहा नहीं कह तो इसलिए कि सारी अवस्थाएं जो बताई जा रही है चिदावास नहीं है आत्मा में तो में नहीं आते भी ज्ञान दूसरे बात पहले तो कह दिए आत्मा में सात अवस्थाओं को बताने जा रहा हूं और कहा बता रहे हैं अभी चिदावास सबसे पहले ज्ञान को पाया आत्मा ने ऐसे जाना जैसे दसवा तो जान दिया था ना नवेद्य दसमो स्मीति कौन कह रहा था दसवा ही कह रहा था आत्मा नहीं कह रहा है नवेद्य हम पोटोस्त स्मृति कौन कह रहा है चिदाबाद कह रहा है। आत्मा के असली स्वरूप को चिदाबाश क्योंकि वास्तव में आत्मा से भिन्न बिंब दृष्टिया प्रतिबिंब बिंब भिंग अभिन्न है इसे चिदावास कहने का मतलब है लक्षण आत्मा का कहना मैं अपने आप को स्वयं प्रकाश नहीं जान रहे क्या तो पहले बोल चुके थे चिदाबास तो कहता है कुटस्तो हम चढ़ात्मा हम कैसे बोल रहा है वो लक्षा क्यों बोल रहा है क्योंकि अब तक ये सोच रहा रात चिदावास मैं उपाधि पक्षपाती हूँ मैं अज्ञानी हूं उपाधि वाला उपाधि के साथ तादात्म्य धादात्म बोल रहा था ना वो चितावास क्या हो गया है अपने का विद्वान क्या करता है चिदावास का असली रूप बिंब पक्षपाती होकर देखता है अति चिदावास अपना असली स्वरूप दिया बिंब पर शुद्ध कुटस्थ्रम ही है उसको बोलेगा कौन लेकिन कूटा बच्चे चिदाबासी कहेगा मैं मेरा असली स्वरूप है। उससे जो अलग मैं प्रतीत हो रहा हूं वास्तव मैं वास्तव में मेरा असली स्वरूप ही है। ऐसा कौन कहता है, ये पहले कर चुके है। या जो कुछ भी हो रहा है कूटस्थ का भी व्यवहार जो करता वो भी सीधावास ही करेगा एक जो कूटस्थ व्यवहार करता है लक्षण समझ और गौन तो अहमस्थ में मुख्य हम नहीं हो सकता ना तो चितावास स्वयं मुख्य कुटस्थ आ सकता है उसमें नहीं तो प्रतिबित विनाश हो।, हो जाए उपाधि निवृत्त हो गया प्रतिवृत्त हो जाएगा इसीलिए कि वो जब प्रयोग करता है अत गौण अहम व्यवहार हुआ और वही चिदाबाश जब ज्ञान होने के बाद में अहम गी बोलता है वो भी गौण व्यवहार वो जानता है वास्तव में जन्म आने वाला नहीं जो अपने प्रार्थियों से खा रहा है, रहा है इस विवेक के साथ चिदाबास जब बोलता है अहम गच्छामी तो वो गौण अहम है लेकिन मुख्य हम जिसने किसों कहा था जो आम जनता सद्यवहार कर रहे हैं जिससे विवेक नाम वो नहीं है कुटस्त तालाब में होता हुआ उपाधि पर अभिमान करते व्यवहार करता है हम देवंतो अस्मि हम ब्राह्मणों में जो बोलता है वो जो है व्यवहार मुख्या विवेचन करें क्या चुनावी तरह से उनको सारे बात का ध्यान करते तभी समझ में आएगी क्यों ये बोल रहे चिता वहां सी बात कहता है क्या मैं अपने कुटस्वरूप अपने स्वयं प्रकाशक स्वरूप को नहीं जानता य चिदावास विषय संपादना ध्यानाशक्त चित्ता देखो क्योंकि अयम ये चिड़ावास क्या कर रहा है विषय संपादना ध्यान चित्त हो गया ये ध्यान विषया हो विषय का संपादनादि का ही निरंतर ध्यान करता हुआ उन्हीं विषयों में आसक्त हो चौबीस घंटे सोचता ये हो गया ये करना ये आना है वो होना ये जाना है वो लेना ये करना वो करना यही लिस्ट बनाते ही उसी में ही जिंदगी कट जाती है तीसरे कहते देखो ये जो है चिताबास ने क्या किया विषय संपादना में ही ध्यान करते हुए उन्हीं विषय में आसक्त होकर के चित्त होकर सन कदाचन श्रुति विचारापूर्व कदाचन से तात्पर्य क्या श्रुति का श्रवण मण निध्यासन से पहले कदापि स्वतत्व स्व निज रूपम अपना जो स्वरूप क्या है सब प्रकार प्रकाश चित्र न्यू न जानाति यत् ऐसा जो होता है तथा अज्ञान भवती उसी का नामा भाष में अज्ञान पहला अवस्था अज्ञानवस्था अवस्था इसे कार्य होगा आवरण से अब आवरण विक्षेप अगर आपको बताएंगे अगला स्टॉक न भातिना कर्ता भोक्ता अहम इति विक्षेपम प्रतिपद्यते न भाती निकुट क्या बोलता है वो? वो प्रेशर कुछ नहीं खाओ पियो मौज करो संसार है ये सब चीजें झूठे शास्त्र लेकर घूमते रहते हो ऐसे ऐसे अविवेकी बोलता है और क्या करता है कहता है ईश्वर है मैं दिखाई देता, देता है और अपने आपको क्या मानते हूं करता भोगता विक्षेपम प्रतिबद्ध है इस विक्षेप का फल क्या होता है वो वर्णन नहीं करेंगे अगले श्लोक में क्या जरूरत है सरवान सरवान बहुत सिद्ध है आप दुखी है ये सिद्ध है, है? कभी कभी थोड़ा बहुत दुख दूर हो जाता है लौकिक सुख प्राप्त होता है तृप्ति भी होती है इन शोक निवृत्ति और तृप्ति तो क्षणिक शोक निवृत्ति क्षणिक तृप्ति आप सब अनुसिध्य है इसे श्लोक क्षणिक जाएंगे परोक्ष अस्थिकूटस्थ इत्यादो परोक्षम व्यक्ति वार्तः पश्चात कूटस्थ वास वित्तीय अस्थिकूटस्थ इत्यादि परोक्षम वेद्य वार्ता गुरुवादी के मुख सुन करके वार्ता मैने गुरुवादी के सत्संग के द्वारा सुना क्या ईश्वर तो है ब्रह्म है आत्मा है ऐसा गुरु ने कह दिया परोक्षा कर लिया पश्चात के भाग क्या हुआ उसका तो मर्णसन करने विछार विछार मन से कूटस्थ एव अचारत विचार मैंने मर्णासन से वह जान लिया मैं वह कूटस्थों अप्रोक्ष अनुभूति होगी क्या? की मुक्ति बताएगा श्लोक। जानाती इधम परोक्ष दूसरे गुरु आचार्य सत्संग के द्वारा जब बोधित ज्ञातवा क्या कूटस्थ स्थिति यही क्या है ऐसे जानना ही परोक्ष ज्ञान है और श्रवणाली परिपाकश श्रवण निध्यास निपरिपा के वजह से कुटस्त हमे वृति जाना ऐसा जान कर लेता है, जानता है इधम अब्रोक्ष ज्ञानम इसी का नोक्ष ज्ञान अशोक निवृत क्या है कर्ता भोक्त शोक जातम प्रमुख कृत्यम प्रापणीय प्राप्त मित्य तृष्य कर्ता भोक्त मैं कर्ता हूं मैं भोक्ता हूं इतम मादी जो शोक समुदाय है सारा उसे छोड़ जाता अलग, आप कभी नहीं बोलेगा मैं करता हूँ मैं भोगता हूं ये कहता है कृतम कृत्यम प्राप्तम प्राप्त जो कुछ कृत्य है वो मेरे द्वारा कर लिया गया और कुछ करना नहीं रह गया आप प्राग करवशात जो होना है तो होते रहेगा एन मेरे को कुछ करना धरना कुछ और नहीं रह गया इसे मैंने कुछ करता हूँ ना मैं पुण्य पाप को भोग करता हूं ना मेरे को कोई, कोई मतलब क्योंकि प्राप्त करने जो योग्य वो भी मैंने प्राप्त कर लिया प्राप्णी तभी मैं संतुष्ट हो जाता कूटात ज्ञान अनंतरम कर्तृत्व शोक जातक यदय शोका जो ऐसा होता है कूटात ज्ञान के अंतर कर्तृत्व शोक त्यागता है यही शोक का उपगम है कृत्यंग मैं कर्तव्य जातम निष्पाईत कर्तव्य समूह जो भी है वह मा निषं हो चुका है प्राप्ण मैने फलजात फलसमूह प्राप्त लब्धमित दृष्टि इयम तृप्ति इसी तृप्ति